ओ गुर्ब्रह्म गुरोर्विष्णु गुरोर्देव महेश गुर साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म गुरवे नमः <coughs> ओम शांति शांति शांति अभी तक आत्मबोध के श्लोक तक विचार हुआ बावनवा श्लोक में ये बता दिया उपाधिस्थ भी तदर्मेर न लिप्त मुनि अर्थात जैसा उपाधि में स्थित होता हुआ भी वो मननशील तत्वज्ञानी पुरुष आकाश के समान उपाधि के धर्मों से अलिप्त होता है ये दिया आगे जो बता रहे जो उपाधि है ब्रह्म में विलय हो जाने पर तत्वज्ञाने निर्विशेष ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है उसके लिए दृष्टांतों के द्वारा समझा रहे तिरपनवें श्लोक में उपाधि विलयाद विष्णु मुने जले जलम जलमद्योमने तेजस्ते शिवायता उपादी विलयाद विष्ण विष्णु तुष्णु परम पदम <coughs> कटुपनिषद में बता दिया <coughs> विष्णु का मतलब है व्यविष्टि व्यापकवादिद विष्णु अथ ब्रह्म न तो चतुर्भुजा विष्णु लेना विष्णु अथ ब्रह्म में उपाधि विलयात जितने भी उपाधि है उन उपाधियों के लय हो जाने पर निर्विशेषम विशेन मुनि वह जो मुनि है मननशील वाला तत्व ज्ञानी आत्मवित पुरुष उसको मुनि शब्द बता रहे निर्विशेषम उपाधिहित अक्षर ब्रह्म निर्गुण निराकार ऐसा जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें विशेन विशेन बोल प्रविष्ट हो जाता है प्रविष्ट का मतलब ये नहीं वैसा <coughs> सर्प बिल में प्रविष्ट हो रहे अथवा आम में गुटली प्रवेश हो रही है नारियल में जो जल प्रवेश है ऐसा नहीं यहाँ प्रवेश का मतलब है उपाधि को त्यागना उपाधि समाप्त होना ही प्रवेश है है तो पहले जैसा घटाकाश घट नष्ट होने पर घटाकाश महाकाश में प्रवेश हो गया प्रवेश युवा वास्तव में नहीं जैसे दृष्टांत दे रहे जलम, जले जलम जैसा जल में डाला हुआ जल देखिये ये दृष्टांत ही सामान्यता है। कोई कह सकते महाराज जल तो सावयव है परिचिन्न है एक दूसरे में मिल सकता है बस यहाँ इतना ही तात्पर्य है एकत्र तो होने में सावयव और परिछिन्न में नहीं लेना जैसा जल में जल और व्योमनी व्यद व्योमनी आकाश में आकाश जैसे घटा आकाश महाकाश में तेज में तेज लीन हो जाता है वैसा ही उपादि के विलय होने पर तत्वज्ञाने भी निर्विशेष ब्रह्म में लीन होता था निर्विशेष ब्रह्म हो जाता है ये तात्पर्य मानो जल से भरा हुआ घड़ा मतलब जिस घड़े में घड़े में जल रखा है आपने तो घट में जल है ऐसा कहते है। जैसे सरोवर के जल में निमग्न हो सरोवर के जल में घड़ा तो आपने डुबा दिया किंतु घट टूटते ही घट नष्ट होते हुए वे दोनों जल एक हो जाते उस समय में ये घट का जल और सरोवर का जल ए भेद नहीं रहता है फिर भी प्रयत्न से उसे अलग नहीं किया जा सकता कितना भी प्रयत्न करो उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि सरोवर के साथ एक ही भाव हो गया घटादि उपाधि से परिछिन्न जो आकाश छोटा सा प्रतीत होता है और उसमें आप जल आदि रखते किंतु घट टूटने पर घट नष्ट हो जाता है वह घट आकाश महाकाश स्वरूप हो जाता है उसी को ये कहते प्रवेश और जैसे तृणादि उपादी के भेद से इंधनादि उपाधि के भेद से तेज भिन्न भिन्न प्रतीति होता अग्नि तो भिन्न भिन्न प्रतीति होता हुआ भी उपाधि के नष्ट होने ही होते ही एक हो जाता है वह अलग नहीं रहेगा अग्नि अग्नि मात्र रहेगा ठीक उसी प्रकार यह दृष्टान्त हो गया तत्ववित पुरुष जीवन मुक्ति काल में जीते जीते मुक्ति का अनुभव करता है उसी का नाम जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति काल में वह तत्वज्ञानी दूसरों के दृष्टि में अज्ञानियों के दृष्टि में संसारियों के दृष्टि में ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है किंतु अपने परमार्थ दृष्टि से वह जीवन काल में जीते जीते भी ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है फिर भला उपाधि के ब्रह्म में विलय हो जाने पर सारे उपाधि जाके एक ही भाव हो गया उस ब्रह्म में तो निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म चैतन्य से भिन्न प्रतक उसका अस्तित्व कैसे रहेगा अर्थात नहीं रह सकता है और उसका भान भी कैसे होगा अलग अलग भी भान नहीं होगा वह तो सदा निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है पहले भी निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप था उपाधि ने उसको सविशेष बना दिया पहले भी अपरिचिन्न था उपाधि ने उसको परिच्छिन बना दिया पहले भी अजन्म था उपाधि के कारण जन्मवान हो गया उपाधि हटने के बाद पुनः वो निर्विशेष अजन्म और अपरिचिन्ह का अनुभव करता है इससे सिद्ध होता है जितने भी उपाधि है माया और माया के कार्य से बने हैं वो कल्पित हैं। और इनके साथ तादात में होने से ये जीव अपने को संसारी और बंधन में पड़ा हुआ सुख दुख का भागीदारी मानता है और यदि वो शास्त्र और गुरु के उपदेश के अनुसार एक तरफ से हो बीच में रहा हुआ व्यक्ति दुखी होता है तो एक तरफ होकर अपना लक्ष्य को निश्चय करके यदि चिंतन करे वो सुखी होता है तो कहने का मतलब है सारे उपाधि ब्रह्म में कल्पित है होने के बाद वो जो मुमुक्षु है ब्रह्म रूप का ही अनुभव करता है उपाधि से परे होता है यही सबका लक्ष्य है इसको प्राप्त करना चाहिए संकेत कर रहे इसके द्वारा ओम शांति शांति शांति